नमस्कार मैं हूं गौरव प्रतीक आप सुन रहे हैं मधुबन रेडियो 107.8 सुनते रहो मुस्कुराते रहो मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा देश ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन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 और आप एक ट्रैवलर हैं काफ़ी लंबे समय तक आप ट्रैवल करते हैं महीना दो महीना तीन महीना जैसा आपका शरीर और आपका स्वास्थ्य अनुकूल होता है तो आप वैसे ट्रैवल करते रहते हैं तो अभी पिछले दो महीने से आप घर से आउटडोर में निकले हैं ट्रैवलिंग करके माउंट आबू पहुंचे हैं तो माउंट आबू का भ्रमण भी पूरा हुआ आप अपनी गंतव्य स्थान घर की ओर निकल रहे तो मैंने कहा कि हमारे सभी रेडियो लिसनर्स को भी आप थोड़ा सा अपनी यात्रा के बारे में अपना अनुभव साझा करिए अच्छा लगेगा तो वो रेडी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको अगली आवाज प्रकाश जी की सुनने को मिलेगा ओम शांति स्वागत है आपका धन्यवाद ओम शांति पहले तो मेरा ये सौभाग्य है काबू रोड की दिव्य धरती पर मुझाने का मौका मिला उसमें तो भी रेडियो मधुबन में साथ साथ लाइव होना वो अपने आप में और भी बड़ा सौभाग्य है जैसे वन, जो नाम वन है, मुझे आती तो जस्ट मैं बताऊंगा कि जैसा सर ने आ, कहा कि दो महीने से आप निकले हो तो मैं दो महीने पहले मेरी यात्रा मैंने घर से स्टार्ट करी और यात्रा के पीछे ये उसका बैकग्राउंड ये था कि कुछ समय पहले भगवान जगन्नाथ मेरे स्वप्न में आए थे करीबन दो वर्ष हो गए होंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि आप एक बार श्री जगन्नाथ पुरी धाम आके मेरा महाप्रसाद का स्वाद दो वर्ष से कहीं ना कहीं जो कहते हैं जोग संजोग नहीं बन रहे थे और इस बार बन तो बस मैं अहमदाबाद जगन्नाथ जगन्नाथपुरी पहुंचा तो पहले मंदिर में जाने का एक कहते ना वो देवी दर्शन का मौका तो मिला ही महाप्रसाद भी वहाँ तो स्वाद है वो लिया मैंने और सही बात आवाज़ की तो जगन्नाथ पूरी धाम जो हमारे चार है। धाम है ये चारों धाम जगत श्री आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे जैसे दक्षिण में रामेश्वरम है पश्चिम में द्वारका है उत्तर में बद्रीनाथ है और पूर्व में पुरी है पूरी को अपने आप में धाम ऑफ द धाम कहते हैं सबसे बड़ा धाम तो कि भगवान आ, भगवान रामेश्वरम में स्नान पूरी में खान पान बद्रीनाथ में ध्यान और द्वारका में श्यान शह तो पूरी का अपने आप में महाप्रसाद का एक बहुत अलग महत्व है इसलिए क्यूँकि वहां रोज छपन भोग तैयार किया जाता है और अब पूरे विश्व में ऐसा कहा जाता है एक ही जगह है पूरी प्राचीन पद्धति के हिसाब से वहाँ पे महाप्रसाद तैयार किया जाता है वही मिट्टी के बर्तन सारे वही लकड़ी पे लकड़ी स्पेशली ओडिशा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सप्लाई करती है अच्छी लकड़ी जो वहां पे जो, जो हैं, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक मर्यादा को फॉलो ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हुए किचन में जा सकते हैं। आज भी वो जो मिट्टी की हंडियों में आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात करके तो उसी में जो भी प्रसाद है वो उसी में बनाया जाता है आज भी वहाँ एक भी ऐसी सब्जी और चीज नहीं यूज की जाती है जो भारत की नहीं थी जो भारत में बाहर से आई थी जैसे वहाँ पे अभी भी आलू नहीं यूज होता है फूल गोभी नहीं यूज होता है पत्ता गोभी नहीं होता है टमाटर अच्छा। नहीं होता है जो भी बाहर से आई है ठीक है हमारी धरती तो ऐसी है कि इसमें इतनी उपजाऊ है कि हर कुछ उपज हो जाती है लेकिन उन्होंने उस चीज को अभी भी वैसे ही ट्रेडिशन को रखा है लकड़ी को इसको तो उसके बाद जो बनता है और एकदम पूरा प्योर रहता है जो चीज बनती है वो अपने आप में महाप्रसाद और भगवान को बार अर्पण किया जाता है और फिर पीछे किया जाता है आज तक वहां पे ना प्रसाद ज्यादा रह गया है और ना कम रहा रह जाता है कहीं ना कहीं होते होते वो सबको मिल जाता है तो ये मैंने तीन दिन चार दिन खाया और मुझे खुद अपने स्वास्थ्य पे ऐसा लगा, तो लगा मालूम नहीं कि भगवान शायद कुछ और इशारा करते हैं कि मैं वहां गया तो मैं वो फील कर सकता था अपने इसमें स्वास्थ्य में ओवरऑल और पूरी का समुद्र भी ऐसा है कि जो सैंड है वहां पे वो उसका एकदम गोल्डन व्यू है नहीं, नहीं। नहीं। और समुद्र जो की कोई पॉल्यूशन नहीं है वो कलर है तो जैसा की दिखा था फिर मुझे गोवर्धन मठ में वहाँ पे आवास के लिए मौका मिल गया ये भी जगत गुरु आदिशंकराचार्य ने चार धाम के हिसाब से चार मठ बनाए थे वहां रहा और पुरी का एक अपना टेस्ट है पूरी भुवनेश्वर तो वहा उसके बाद फिर उड़ीसा में और भी कुछ चीजें मैंने देखी उड़ीसा में मेरे को ओवरऑल लगा कि चूंकि लगभग सारे मंदिरों में हैं। हर मंदिर में कहीं ना कहीं प्रसाद वहीं पे उसी ट्रेडिशनल वे में बनाया जाता है तो ओवरऑल खानपान का, का काफी जो शुद्धता उन्होंने रखी है ट्रेडिशन सजीबी रखी है फिर मेरा मुझे मौका मिला मैंने थोड़ा सा और नीचे चिल्का लेक तक गंजम डिस्ट्रिक्ट में और ऊपर मयूरभंज और देन और केंद्रपाड़ा में भी थोड़ा बहुत और विजिट किया उसके बाद मैं मुझे नगर की दिवाली के लिए मेरे को अपने भतीजी के वहाँ पर जाना चाहिए अभी चार साल की काफी समय हो गया था तो बेंगलुरु आ गया हम्म बेंगलुरु के बाद मुझे फिर बाद में ख्याल आया मेरे तीन ज्योतिर्लिंग बाकी है बारह दिवाली के बाद मैं मैंने कि अब बाकी के भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भी तो एक बार जाकर दर्शन हो जाने चाहिए हम्म हम्म हम्म वहां से मैं फिर श्री सैलम निकल गया श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन के वो हुआ तो वहां से भीमा शंकर आ गए हैदराबाद और पुणे होते हुए हम्म hmm. वो हो गया तो फिर वहा छपति संभाजी नगर है, है एलोरा के अंदर एलोरा की गुफा में जी जी और वो भी हो गया तो कुल मिला एक तरीके से कुछ प्लानिंग नहीं था लेकिन एक बार कहते हैं टिक की कह दीजिए बारह बारह ज्योतिर्लिंग हो गया और जो कुछ मैं एक संक्षिप्त में बताऊंगा कि एलोरा का जो मंदिर है तो आप सभी को पता ही होगा लेकिन विष्णु में ऐसा कहते हैं कि शायद ऐसा मंदिर कोई नहीं है क्योंकि ये ऊपर से बनाया गया हर मंदिर को आप प्राण के नीचे से फाउंडेशन देकर ऊपर बनाते हैं ये आज तक अपने आप में मिस्ट्री है कि ऊपर से रॉक को करते करते नीचे बनाया है है और ऐसा कहा जाता है कि कार हाँ जितना हम जानते हैं तो भी शायद सात हजार वर्ष लगेंगे उसको बनाने में तो ऐसा कहते हैं कि इंडियंस ने आके इसको बनाया है अपने हुँ. आप में ये मिस्ट्री रही है और उसमें रामायण और महाभारत भी काफी ये मिलते हैं। तो और मिस्ट्री हो जाती लेकिन कुछ तो तो लगता है कि हमारे पूर्वज किस लेवल की उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें शायद में भी पता नहीं। कि सोच वहां तक नहीं सकती सही बात तो है वो खत्म हुआ उसके बाद फिर में राजस्थान की पे आ गया पहले पुष्कर आया अहमदाबाद होते गए पुष्कर का जो इंटरनेशनल जी जी जी उसमें भी मैं, मैंने का कि उसकी भी देखते भगवान जैसे कहते हैं माया में भी हो तो माया में भी आनंद दीजिए मतलब तो उसकी कहानिया अपनी अलग है आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कहा अध्यात्म की बात करे कह कहीं पे कोई पढ़ा की अनमोल करके भैंस तेईस करोड़ में बिकी है हम चौंक जाएंगे कि भी तेईस करोड़ में बिक रही है कोई थोड़ा शाबाश करके उसका पंद्रह करोड़ का ऑप्शन था तो, तो करोड़ कर उसकी भीड़ आ चुकी थी तो कोई ऊंट है जो आठ लाख में जा रहा था रहा है। रहा है। मैं फिकर साको बता रहा हूँ की पूछ करके ये कहानियाँ कैमल पैर और पूरे विश्व से लोग आते हैं उसको देखने के लिए और ये पूरे विश्व में इतना बड़ा पशु फेस्टिवल शायद कहीं नहीं होने वाला ये एंड इट्स वेरी कलरफुल आपको लगता है आप एक दुनिया अलग दुनिया में आ गए चारों तरफ पहाड़ है मंदिर मंदिर भी ऑब्वियसली सबको पता है कि शास्त्रों के हिसाब से पुष्कर में पूरे विश्व का फर्स्ट एंड ओनली ब्रह्मा जी का मंदिर है हाँ, छोटे छोटे आप जगह भी मिल जाएंगे लेकिन शास्त्री एंगल से आज भी वही है और उसके जो घाट्स बने हुए हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आप पुष्कर के अंदर पुष्कर सरोवर के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में और ब्रह्म घाट पे जाके स्नान करते हैं तो अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है बिल्कुल क्योंकि हमारे शास्त्रों के सबसे पांच सरोवर को बहुत गिना गया पांच सरोवर पुष्कर सरोवर उसके बाद जो बिंदु सरोवर है पाचन के पास कच्छ में नारायण सरोवर और एक पंपा सरोवर पुष्कर अपने आप क्योंकि ब्रह जी का स्थान है तो इसकी अपनी अलग ये है महत्व वहाँ पे ये था और उसके बाद फिर मैं उस समय जयपुर के आउटस्कर्ट्स में था एक गांव में मैंने कहा नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सालय बहुत पुराना नेचुरोपैथी सेंटर है 40-50 साल और आज भी जयपुर से करीबन 30 किलोमीटर दूर बस्ती में अच्छा अच्छा अच्छा गांव है और काफी बड़ा है आजकल के जैसे नेचुरोपैथी सेंटर नहीं है अंदर खेत भी है उनके खुद के अच्छा अच्छा उनकी गौशाला है और आज भी बहुत अफोर्डेबल रेट में यानी मैं साझा कर रहा कि का कोर्स कर है और, का है। और वहाँ पे डॉक्टर श्री रामाकान्त शर्मा जी है जो मेन चीफ मेडिकल ऑफिसर है ये भारत के वन ऑफ दर्व कुशल प्राकृतिक चिकित्सा को में से उनकी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं हम्म हम्म बहुत अच्छी स्टोरी है उनकी हम्म हम्म और बस ही नवनीत प्राकृतिक योग्य चिकित्सालय पूरे भारत में शायद एक ही ऐसा चिकित्सालय जहाँ पे दूध दूरकल्प कराया जाता है यानी आपको अगर अपनी उम्र दस साल कम करनी है या आधी करनी है ये बहुत आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की बहुत विशिष्ट चिकित्सा है जो और कहीं उपलब्ध नहीं है गोरखपुर में भी है लेकिन वहाँ उनकी खुद की गौशाला नहीं है गौशाला है तो किसी को ये ट्रीटमेंट करना है तो दो महीने वहां और ये आज भी वहाँ होती है और कहीं नहीं होती है।, तो ये तो है ट्रेवल आपको हर चीज नई नई चीजें बताता है हम्म <laughs> तो फिर से से कुछ दिन जयपुर रहा का स्वाद दिया। से मैं जोधपुर आ गया। मैंने का का भी स्वाद दिया गया जोधपुर में अपने आप थोड़ा मारवाड़ का तेज का किला और वहां का खान पान और थोड़ा सा कुछ हद तक कहेंगे मिर्ची वड़ा हो गया या, <laughs> या इसकी हो गई या गुलाब जामुन की सब्जी हो गई गयी सोगरा कह दीजिए जो यहाँ खाते हैं बाजरे के रोटी के साथ रोटले के साथ वो वो और अरे तो वो, है है है। तो ले तो सब्जी खाना लेकिन तो किसी ने बोला की एक सौ तीस साल पुरानी चतुर्भुज के गुलाब जामुन की दुकान है मैंने कहा थोड़ा सा का मैं मैं भी भी भी ले थोड़ा सा मिर्ची वड़ा मैं भी खा लो सही और फिर वो करते हुए मुझे लगा कि अब कर, आ, ये आबू की पे भी एक बार स्नान करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सर से कल बात हुई सर ने शांति बिल्कुल शांतिवन में आ शांति शक्तिवी तो अपनी ये क्या कहते हैं और सही में मन शांत हो जाता है। तो मेरा ये था की ऐसी जगह है पे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर किचन है यहां पे। हम्म नोलर उसी पर कुछ बनता है बस इसका कुछ ले रहा हूँ और आपके समझो लाइव चलिए प्रकाश जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और बहुत ही अच्छा लगा हमें भी बेहद खुशी हुई आपकी यात्रा के बारे में आपने बताया और रमाकांत शर्मा डॉक्टर के बारे में आपने बताया जो जयपुर से पास में जो है बस्सी नाम का एरिया है वहाँ पर इनका सेंटर चलता है और यूनिक जो है कल्प का आपने मिलकल्प का आपने बताया जो खास है अपने आप में पट्टा वो उसका समय होता है मार्च के बाद पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हम्म हम्म और भी है मुझे तो लगता है उनको एक बार लाइव लाइए आप बिल्कुल बिल्कुल काफी लोगों को उनके ज्ञान से लाभ लाभान्वित हो सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो प्रकाश जी बहुत ही धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया हमारे साथ में और मैं चाहूँगा कि आप आते रहे माउंट आबू हमें भी आपका यात्राओं का लाभ मिलेगा और आप यहाँ जो शांति है जो सुकून है उसका लाभ लीजिएगा और जाते जाते मैं चाहूँगा एक संदेश क्या देना चाहेंगे सबके लिए बस धन्यवाद संदेश मुझे ये लगता है कि आप जहाँ पर भी हैं जीवन में जिस भी परिस्थिति में है कहीं पे भी हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आध्यात्म के के साथ साथ आपका एक जुड़ाव होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो किसी भी संस्था के साथ क्योंकि जो धीरे धीरे जो आपके मन के अंदर मन को हम संस्कृत में अंतकरण कहते हैं तो वो जो सात्विकता लाती है वो मन से तन और से आपके पूरे ओवरऑल स्वभाव में में न आपको सही दिशा ले जाने बिल्कुल, आप कहीं पे भी हुई और नहीं तो फिर मोटाबू तो तुम्हारी आईए सा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी बातें आपने अनुभव के अपने साथ शेयर किया चलिए मित्रों आशा करूँगा प्रकाश जी आपको सुनकर आपके मन में कहीं ना कहीं आपको भी घूमने का या ट्रैवल करने का या ऐसे कुछ मेडिटेशन स्थानों पर नैचुरोपैथी सेंटर्स पर जाने का मन कर रहा हूँ तो ज़रूर प्लान बनाइए वीकेंड में आप अपने नज़दीकी जो भी आप जहाँ भी रह रहे हैं आस पास में देखिए नेचुरोपैथी का सेंटर ज़रूर होंगा तो वहाँ पर एक सैटरडे संडे वीकेंड में आप ज़रूर जाइए क्योंकि जो हम लोग एक शार शरीर को ठीक रखने के लिए या उसको ओरिलिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है इन सभी चीज़ों के साथ जुड़ना तो आप हेल्दी रहें वेल्दी रहें और घूमने के भी शौकीन रहें लेकिन प्लान प्लान प्लान टूरिज्म करिएगा <laughs> चलिए प्रकाश झांची तो इंडिविजुअल है उनकी कोई बंधन नहीं है तो वो अनप्लान्ड भी कर सकते हैं लेकिन आप अगर परिवार में रहते हैं तो प्लान टूरिज़्म ज़रूर कीजिए क्योंकि आप जाते हैं तो आने का भी और कितने दिनों के लिए छुट्टी मिल रहा है वो सारी चीज़ें आप बुक करके रिटर्न टिकट बुक करके ही आप प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो लोग आते हैं प्लान्ड होते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी रिटर्न टिकट नहीं मिलने के कारण काफ़ी दिक्कतें हो जाती है तो इन बातों का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा जिससे आपकी यात्रा मंगलमय हो और यादगार भी हो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी की तरफ से प्रकाश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया ओम शांति और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति जुदा न थे न जुदा रहेंगे विदा न होंगे न विदा कहेंगे धरती गगन हो मधुवन वतन हो बाबा दादी संग सदा रहेंगे बाबा दादी संग सदा रहेंगे याद में बाबा के सदा मगन ओ दादी आपका यही कथन ओ दादी आपका यही कथन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 Oh, oh, oh. कितना है नाज हमको बना भगवन साथी साथ में अपने लिया है दिए संग जैसे बाती पिता परमात्मा सा मैं भी सुख शांति दाता आपके साथ बाबा बड़ा जहा है जग मगाता आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता चांद के पास तारा जैसे कोई झिल मिलाता के साथ बाबा बड़ा